भक्तिरसा मृत सिंधु रूप गोस्वामी अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रोपात आचार्य के द्वारा प्रथम विभाग पूर्व विभाग द्वितीय साधना भक्ति उसके अंतर्गत वैदि भक्ति वैद्य भक्ति में चौसठ अंक का वर्णन कर रहे हैं रूप गोस्वामी अलग अलग प्रमाणों के साथ और वो चौसठ अंग प्रमाणों के साथ यदि हम देख रहे हैं उसमें से हम 35 अंग तक कल समाप्त किए पैंतीसवे अंग तक अर्थात विज्ञप्ति ही विज्ञप्ति ही मतलब प्रार्थना अलग अलग प्रकार से प्रार्थना करना उस वस्तु को हमने कल समाप्त किया मरांद से ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मील येन तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमोभ स्थापित येन भूतले स्वयं रूप कला मह्यं ददा स्वदाक वंदे हम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरो श्रीरूपं साग्रजा सह गण रघुनाथीव साइतम सवधूतम पिजन सहितचतन्यदेव श्रीराधापादा सह गणिता श्रीशाखाता श्रीकृष्ण चैतनिया प्रभुनिंदीगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तुंग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो विज्ञप्ति चल रहा था समाप्त नहीं हुआ था तीन प्रकार की विज्ञप्ति के बारे में शिल प्रोपात वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी के अनुसार ही संप्रार्थनात्मिका दैन्य बोधात्मिक दैन्य बोधिका और लालसा मई प्रार्थना करने के महत्व विषय के विषय में हमने कल चर्चा की कि अति महत्वपूर्ण अंग है और जो पिछले तीन अंग बताएं गायन संकीर्तन और जप इन तीनों में प्रार्थना महत्वपूर्ण है एवं ये हमारी एक प्रार्थना की भावना भी उत्पन्न होनी चाहिए तो उसके लिए भी ये अंग अलग से भी करना आवश्यक है इस विषय को हम कल चर्चा कर रहे थे तो अभी आगे बढ़ते हैं उसमें तत्र संप्राथना आत्मिका यथापाद में तो ये अलग अलग प्रकार की विज्ञप्तियों में या प्रार्थना में संप्रथा संप्रार्थनात्मिका जो है उसका वर्णन भी करते हैं जिस प्रकार से पद्म पुराण ने दिया है युवती नाम यथा यूनी यू नाम च युवत यथा मनोभीमते तन मनोभिनमता में भगवान से प्रार्थना करते हुए भक्त के द्वारा विज्ञप्ति का कथन मिलता है है प्रभु। मुझे पता है कि युवतियों में युवक के लिए स्वाभाविक स्नेह होता है और युवकों में युवती के लिए स्वाभाविक स्नेह पाया जाता है मेरी आपके चरण कमलों में यह प्रार्थना है कि मेरा मन भी उसी तरह आपकी ओर आकृष्ट हो यह उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है जब कोई तरुण या तरुणी तरुन्य विपरीत लिंग वाले को देखते हैं, तो उसमें बिना परिचय के ही सहज आकर्षण हो जाता है बिना किसी प्रशिक्षण के ही काम वासना के आवेग के कारण सहज आकर्षण उत्पन्न हो जाता है यह तो भौतिक उदाहरण है क्यूंतु भक्त की प्रार्थना यह है कि उसमें परमेश्वर के प्रति वैसी ही आकस्मिक आसक्ति उत्पन्न हो जाए जो किसी लाभ की आकांक्षा तथा कारण से मुक्त हो भगवान के प्रति यह सहज आकर्षण आत्म साक्षात्कार की सिद्धावस्था है फिर आगे बताते हैं दैन्य बोधिका यथा तत्र तत्र मतलब पद्म पुराण ही का बताते मत्तुल्यो नास्ति पापात्मा तो ये का, का एक उदाहरण है हे प्रभु मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है नहीं मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है मैं इतना पापी और अपराधी हूं कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मो को अंगीकार करने के लिए आता हूं तब मुझे लज्जा आती है यह भक्त की सहज स्थिति है जहां तक बृ्धात्मा की बात है इसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में वह कुछ न कुछ पाप कर्मो कर्म किए रहता है और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए ऐसा कर पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि भगवान की अहितु की कृपा का लाभ उठाकर उन्ही पाप कर्मों को बारंबार करके क्षमा की आशा की जाए ऐसी मनोवृत्ति केवल निर्लज पुरुषों में पाई जाती है यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है जब मैं अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है इस तरह यदि कोई व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण लज्जित नहीं होता और यह जानते हुए पुनः ही पुनः वही पाप कर्म करता रहता है कि भगवान उसे क्षमा कर देंगे तो यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण विचार है वैदिक साहित्य में कहीं भी ऐसा विचार को स्वीकार नहीं किया जाता यह सच्य है कि भगवान नाम कीर्तन द्वारा मनुष्य अपने विगत जीवन के सारे पाप कर्मो से छूट जाता है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि शुद्ध हो जाने पर बारंबार पाप कर्म आरंभ कर दिए जाएं और पुनः शुद्ध होने की आशा की जाए भक्ति में इन मूर्खता पूर्ण प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता कोई सोच सकता है मैं पूरे सप्ताह पाप कर्म कर लू और एक दिन मंदिर या गिरजाघर चलकर अपने पाप कर्म को स्वीकार कर लूंगा जिससे मैं शुद्ध हो सकू और पुनः पाप करना प्रारंभ कर दू यह अत्यंत मुख्य मूर्खतापूर्ण एवं अपराध विचार है और भक्तिर साम सिंधु के लेखक को स्वीकार्य नहीं है तो दूसरे प्रकार की प्रार्थना की बात आई दैन्य बोधिका तो इसमें व्यक्ति अब बहुत पाती है बहुत ही नीच अपने आपको अनुभव करता है भावना इस प्रकार से दैनिक की भावना है और उसमें वो अपने पाप और सब किए गए कुकर्म को भगवान के समक्ष प्रस्तुत करता है और उनसे प्रार्थना करते हैं करता है कि भगवान उसको कृपा करें और उसको अपने पाप कर्मो से लज्जा आती है अर्थात वो पाप पापकर्म भगवान के सामने इसलिए नहीं रख रहा है कि भगवान उसका निवारण कर देंगे भगवान पाप से छुटकारा दे देंगे ऐसा नहीं है किंतु फिर भी वह पाप कर्म अपनी दैनीय स्थिति को बताने के लिए भगवान के समक्ष रख रहे हैं कि जिससे भगवान कुछ कृपा करेंगे तो उसका उद्धार होगा भक्ति मिलेगी और बाकी पाप तो भोगने को तैयार है कभी वो नरक से मुक्ति की याचना नहीं करता है अपनी प्रार्थना में शिल्प रूपा कहते हैं कि इसका गलत फायदा उठाते हैं कुछ लोग जो पाप करते हैं विश्व से हम तो हरे कृष्णा कर रहे हैं इसलिए पाप से निवारण पाने की चिंता नहीं करनी है उससे निवारण प्राप्त करने के लिए गंभीर होने का प्रयास नहीं करते हैं तो ये कपट बुद्धि है और इससे दश, दशम अपराध होता है सप्तम अपराध होता है और इस तरह से जरा भी अच्छा नहीं मूर्खतापूर्ण विचार हो पुनः पाप में नहीं लिप्त हुआ जाए इस प्रकार से और ये कठिन भी है पालन करना कई बार क्योंकि जब हमको पता है कि पाप यदि हम करते हैं तो भगवान नाम से वो सब पाप नष्ट हो जाते हैं और जब हम भगवान नाम कर रहे हैं रोज तो स्वाभाविक रूप से माया जो है जो हमारा मन जिसको शरणागत है तो वो पाप से छूटने का प्रयास ही नहीं करता है और सोचता है कि अरे भाई हम छूट नहीं सकते पाप से वो भगवान कृपा करेंगे तभी कुछ होगा इसलिए प्रयास मत करो कोई जरूरत नहीं ये सब प्रयास करने से कुछ नहीं होने वाला है बैठे रहो शांति से हम पाप से नहीं छूट सकते इस प्रकार से अपनी बलबूते पे भगवान छुड़ाएंगे इसलिए बस भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हम उस पाप को पाप से छुड़ा दे और पाप करते रहो तो ये सप्तम अपराध है ये बहुत नुकसान करता है इस प्रकार से नहीं करना चाहिए हमको अपनी पूरी शक्ति लगानी है पाप करने से निवारण करने के और अपने पाप कार्यो से लज्जित होना है मैं ऐसे कार्य कर रहा हूं तो मुझे तो मर जाना चाहिए इस प्रकार से लज्जा आनी चाहिए कि भगवान के समक्ष मैं कितना आ, कितना अशुद्ध व्यक्ति हूँ कितना पापी व्यक्ति हूं जो भगवान के समक्ष आ रहा हूं मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं तो वो भावना में प्रार्थना होती है तो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ फिर नारद पंचरात्र में लालसा मई विज्ञप्ति विषय एक कथन है कदा गंभीर या चामर श्रिया युक्त जगत पते चाम्रहस्त मे कुछ एवं भक्त कहते हैं प्रभु वह दिन कब आएगा जब आप मुझसे अपने शरीर पर पंखा जलने के लिए कहेंगे और आप स्वेच्छा से यह कहेंगे तुम इस तरह से पंखा करो इस श्लोक का अर्थ यह है कि भक्त भगवान के शरीर पर स्वयं पंखा जलना चाहता है अर्थात वो भगवान का पार्षद बनना चाहता है निस्संद भक्त किसी भी हैसियत से चाहे दास हो या मित्र या प्रेमी के रूप में हो भगवान के प्रत्यक्षानिधि में रहना चाहता है किंतु अपनी अपनी विविध रुचि के अनुसार हर कोई इनमें से एक संबंध चाहता है यहाँ पर भक्त भगवान का दास बनने की लालसा रखता है और वह भगवान को पंखा जलना, भगवान को पंखा जलना चाहता है जैसे उनकी अंतरंगा शक्ति लक्ष्मी जी करती है वह यह भी चाहता है कि भगवान प्रसन्नता पूर्वक उसे आदेश दे की पंखा कैसे झल जाल, जाए यह लालसा मई विज्ञप्ति आत्म साक्षात करके सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है और दूसरी एक जगह पे कहा यथावा कदा हम यमुना तीरे नाम तव कीर्तयन उदाष्प कुंडरी काक्षा रचयिष्यामि तांडव नारद पंचरात्र में ही एक अन्य स्थल पर ऐसी विज्ञप्ति दिखाई देती है जहां भक्त कहते हैं हे प्रभु हे कमल नयन वह दिन कब आएगा जब मैं यमुना तट पर एक पागल की भांति आपके पवित्र नाम का उच्चारण करता रहूंगा और मेरी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहती रहेगी ये दूसरे प्रकार की सिद्ध अवस्था है चैतन्य महाप्रभु ने भी कामना की थी एक एक क्षण मेरे लिए बारह वर्ष के समान लगे और आपको न देखने के कारण सारा संसार सूना लगे मनुष्य को चाहिए कि भावपूर्ण प्रार्थना करें और भगवान की विशेष प्रकार की सेवा करने के लिए उत्सुक रहे यह समस्त महान भक्तों का विशेषतया चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है तो लालसा मई विज्ञप्ति है तो हम देख ये भी देख भी सकते कल जो अः चतुर्वेद प्रभु जो पूछ रहे थे कि एक भजन है गौरांग बोली ते हबे पुलक शरीर हरिहरी बोली तेना ये लालसा मई में आता है तो हाँ ये प्रार्थना यहाँ क्या यहाँ जो हमने पढ़ा उदाहरणों से इससे ये भी लालसा मई प्रार्थना में, में आती है कब भगवान का नाम लेकर के हमारे आँखों से नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगेगी और शरीर पुलकित हो जाएगा इसकी लालसा कर रहे, इस, आ, मतलब कर रहे हैं हम इसका मतलब इसकी प्रार्थना कर रहे हम ये स्थिति पर कब पहुंचेंगे दूसरे शब्दों में मनुष्य को सीखना चाहिए कि भगवान को किस तरह रो कर पुकारा जाए इस छोटी सी युक्ति को सीखना चाहिए और किसी विशेष प्रकार की सेवा में लगने के लिए उत्सुक होकर सचमुच रोकर पुकारना चाहिए यह लोल्यम कहलाता है और ऐसे आंसू सर्वोच्च सिद्धि का मूल्य है यदि कोई विशेष प्रकार से भगवान से मिलने और उनकी सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुकता विकसित करता है जो लोल्यम कहलाता है तो उसी मूल्य को चुकाकर वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है अन्यथा किसी भी भौतिक मूल्य के टिकट के बल पर वह भगवत धाम में प्रवेश नहीं कर सकता ऐसे प्रवेश के लिए जो मूल्य देना पड़ता है वह यही लोलियम अर्थात लालसा मई इच्छा तथा महान उत्कंठा है कि तो मई प्रार्थना का उच्चतम स्तर है और ये यदि किसी में प्रकट हुई तो निश्चित रूप से उसका भगवत धाम जाना निश्चित है कृष्ण प्रेम प्राप्त न निश्चित है इस विषय में आता है कृष्ण भाव मति रिता मे क्रिय कुछ त्र लौल्यमेक जन्मकोटि सुन तो कृष्ण भावना जो है उसमें जो रसभावित ऐसी मति ऐसी चेतना जो उसमें तरब होकर के डूब गई है कृष्ण भावना में ऐसी चेतना यदि कहीं आप उसको खरीद सकते हैं यदि वो कहीं उपलब्ध है तो खरीद लीजिए उसको क्रियताम यदि कुतोपी लभ्य कहीं भी कुतोपी यदि उपलब्ध है तो क्रियताम खरीद लीजिए उसको तो खरीदना है तो मूल्य क्या है तोल्यम अपिमूल्यम एकलम एकलम लोलियम एवं मूल्यम की उसका मूल्य जो है वो केवल लोभ लोल्य यही एकमात्र उसका मूल्य है और किसी भी मूल्य पे ये नहीं मिलेगी कितना भी कुछ भी हम दे दें लेकिन यदि वो प्राप्त करने की बहुत ही तीव्र उत्कंठा है और कुछ भी नहीं चाहिए केवल कृष्ण भावना चाहिए तो ये जो उत्कंठा है ये जो लौल्य है लालच है ये उसी से वो प्राप्त होती है तथा लोल्यम अभी मूल्य जन्म कोटि सुकृति फिर न लगते करोड़ों करोड़ों जन्म की सुकृतियों से भी ये प्राप्त नहीं होती है ऐसी मती जो कृष्ण भवान कर तो ये प्रार्थना के अलग अलग जो स्तर है तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं धीरे धीरे धीरे धीरे ये लौल्य के स्तर पे आ सकते हैं और ये प्रार्थना अविरत तो पूरे दिन चल सकती है तब हम निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं अर्थात भगवान की कृपा तब होगी तो इसलिए वो लौलियम प्राप्त करना अति आवश्यक है तो इसलिए हमको बार बार प्रार्थना करनी चाहिए विज्ञप्ति करनी चाहिए अपने निवेदन करने चाहिए भगवान से ये यहाँ पे सार है ये प्रार्थना का जो विषय है उसमें एक ध्यान देने योग्य बात ये भी है जो अक्सर हम लोग गलती करते हैं भक्त लोग जिसके कारण प्रार्थना की भावना उत्पन्न होना संभव नहीं हो पाता है ये प्रार्थना की भावना उत्पन्न होने के लिए कृतज्ञता की भावना अनिवार्य है यदि हम कृतज्ञता की भावना उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो प्रार्थना नहीं होती है और यहाँ पे भक्त लोग काफी मार खा जाते हैं कई बार हमको हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए शिव प्रभुपाद को भगवान श्री कृष्ण को गुरु महाराज को जो हमको ये भक्ति दिए हैं उनको बहुत ही कृतज्ञ होना चाहिए कृतज्ञ शब्द का अर्थ है किसी ने हमारे लिए कुछ किया उसका ध्यान रखना उस उसका हमारे ध्यान में उसको रखना उसको ज्ञात होना हमको हाँ इन्होंने हमारा लाभ किया है इतना वो हमेशा ध्यान में रखना और उसके लिए वो भावना उत्पन्न होना कि इनके लिए अभी मैं कुछ भी कर सकता हूं ये कृतज्ञता की भावना है इसको कृतज्ञता कहते हैं वैदिक समाज में लोग कृतज्ञ हुआ करते थे पूरा वर्णाश्रम समाज में सूर्य चंद्र ऋषि गण माता पिता पित्रिगण सबको कृतज्ञ होते थे गाय बैल क्योंकि वैदिक समाज में लोग जानते थे कि इन्होंने मेरे लिए इतना कार्य किया है तो मैं इनको ऋणी मैं इनका ऋणी बन गया हूं इस प्रकार का कृतज्ञ क्रितग्य, कृतज्ञता होती थी तो वहां पे वो प्रशिक्षण था अभी हमें उल्टा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है खासकर सिटी में गांव वाले लोग तो फिर भी थोड़े कृतज्ञ होते हैं समझते हैं लेकिन जो सिटी वाले हैं हम सब तो हमको ट्रेनिंग ऐसी प्राप्त हुई है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और यदि किसी ने हमारी कुछ मदद कर दी तो हम तो वो करने ही वाले थे ये तो बीच में आने आ करके इसने कुछ कर दिया तो नहीं तो मैं करने वाला था तो इसने कर दिया ठीक है चलो मेरा थोड़ा समय बच गया तो इस तरह से हमको इतना घमंड चढ़वा दिया है ये घमंड हमको कृतज्ञ नहीं बनने देता इवन कृष्ण भवन अमृत में आकर के भी हम यही सोचते थे हाँ वो तो किसी ने हमको पथ दिखा दिया नहीं दिखा था तो भी मैं तो आ ही जाता तो वर्तमान प्रदर्शक गुरु कृतज्ञ नहीं हो गया जैसे ध्रुव महाराज बहुत ही कृतज्ञ थे चतुर्थ स्ख में आता है बारहवें अध्याय ध्रुव महाराज अपनी माता को बहुत कृतज्ञ थे कि उन्होंने पथ दिखाया बस उतना ही किया उनकी माता ने और कुछ नहीं किया बाकी तो सब ध्रुव महाराज का बलबूते पर नारद मुनि की दीक्षा तो वो फिर भी वो कृतज्ञ है लेकिन हमको क्या आइडिया रहता है कि यदि हमको मौका दिया होता यदि हमारे पास समय होता समय दिया होता हमको मौका दिया होता तो हम तो ये कर ही सकते थे ना इसमें क्या बड़ी बात लेकिन बीच में किसी ना करके ये कर दिया हमको ये हमको दे दिया तो ठीक है हमको फायदा हो गया लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे आदमी नहीं था इस तरह से थोड़ा हमारा विचार इस प्रकार का बनता है कि हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं के कारण कृतज्ञ होना बहुत कठिन हो जाता है इसके कारण भक्ति का मूल्य भी नाप पाना बहुत कठिन हो जाता है भक्ति का मूल्य हम नहीं नाप पाते हैं ठीक है ना गुरु हमको दीक्षा दिए हैं लेकिन हम भी तो उनको शरणागत हुए हैं। हम भी तो इतना कार्य करने उनकी सेवा में तो इसलिए जब गुरु के साथ थोड़ा झगड़ा होता है तो शिष्य बोलता है मेरा जीवन बर्बाद कर दिया नौकरी छुड़वा दी ये ये किया नौकरी छुड़वा दी तो मैंने नौकरी छोड़कर के मैं आया और फिर आप ऐसा बोल रहे हो यदि आपने पहले बोल दिया और तो तो मैं नौकरी नहीं छोड़ता तो अभी कहाँ होता समझ किस प्रकार से ऐसे अलग अलग अलग अलग प्रकार तो की तो केवल नौकरी की भौतिक चीज की बात नहीं आध्यात्मिक चीजों में भी समान लोग कोई ब्रह्मचारी मंदिर में ज्वाइन करता है ब्रह्मचारी आश्रम में है तो सेवा कर रहा है लेकिन वो अपने आप को कृतज्ञ नहीं समझता है यदि मुझे सेवा का मौका मिल रहा है ऐसा होता है कई बार क्या होता है मान लो कि कहीं मान लो कहीं शास्त्री कोष होने वाला है और ब्रह्मचारी को बोला जाए तुमको नहीं भेजेंगे, तुम्हारी यहाँ पे सेवा की बहुत आवश्यकता है नहीं भेलेंगे ठीक है चलो सेवा की आवश्यकता है कर देता हूँ ठीक है नहीं गया एक बार नहीं गया दो बार नहीं गया फिर जब थोड़ा सा कुछ झगड़ा होगा तो सब बात बाहर निकालेगा देखो ये मंदिर में तो यह सब होता है इसकी जगह में वो मंदिर में होता तो वहां से देखो सबको भेजा था मुझको भेज मेरा भक्ति शास्त्र भी हो जाता आज मैं भक्ति वैभव कर रहा होता मतलब तो उसका विचार क्या है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पूरा सक्षम हूं यह तो मंदिर वाले रोक रहे हैं मुझे स भक्ति में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पे सेवा करने की भी आवश्यकता है इसलिए या तो मैं अपने तो अपना मंदिर तो और आगे बढ़ता। उसमें भी वही विषय है जो हम कॉरपोरेट में या कंपनी में लाते हैं कि खुद के बलबूते के आगे बढ़ना है ये कंपनी में मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है तो दूसरी कंपनी मिल जाए तो वहां से आगे बढ़ने तीसरी मिल जाए तो वहां से आगे तो ऐसी चीजों में कभी भी कृतज्ञता की भावना नहीं है और प्रार्थना की तो बात ही छोड़ दीजिए प्रार्थना होने वाली नहीं है चाहे वो 25 साल तक भक्ति कर ले मंगलार कर ले सोलह क्या बत्तीस माला करे कभी भी प्रार्थना नहीं होने वाली इसमें विषय यही है कि मैं अपने बलबूते पर करना हो और मुझे यदि मौका दिया होता तो मैं और ज्यादा अच्छा करता कभी भी वो कृतज्ञ बन ही नहीं पाते हैं। ना तो गुरु को ना तो कृष्ण को इसलिए ऐसे फिर हमको स्टेटमेंट्स भी सुनने को मिलते हैं और ये आम है वक्तों में ये सब वाक्य आम हो जाते हैं कई बार ऐसे सुनने को मिलता है बड़े तो बड़े बड़ ब्रह्मचारियों से भी सुनने को मिलता है जो जीवन न्योछा और करती है लेकिन बाद में ऐसे ऐसे वाक्य कहते हैं हमने तो क्या क्या नहीं किया अब देखो हमारी क्या हालत यदि यदि मैंने छोड़ी नहीं होती जो नौकरी छोड़कर तो के ज्वाइन नहीं किया होता या तो कॉलेज के बाद सीधा ज्वाइन कर लिया यदि नहीं किया होता तो आज मेरी इतनी पगार होती मेरी यह स्थिति नहीं होती इसलिए कई बार ये भी कहते हैं करने। पहले थोड़ा कमा लो उसके बाद ज्वाइन करना दूसरे को सलाह तुमको ज्वाइन करना है तो पहले थोड़ा कमा करके ज्वाइन करो तीन चार साल अच्छे से कमा लो ताकि क्या है थोड़ी प्रॉपर्टी लेकर के रख दोगे तो बाद में यदि वापस ब्रह्मचारी से ग्रस्त बनना पड़ा तो तुम्हारे पास कुछ है देखो मैं तो पहले ज्वाइन करें मेरे पास कुछ है, मैं तुमको समझा रहा हूँ मैंने ये सीखा ये लोग कुछ करने वाले नहीं है तो ये प्रार्थना की भावना नहीं आने वाली इसमें कितना भी हम भजन भी गा लें हरी हरी विफल जन्म गौनाइनो उसमें शायद ये भावना आएगी कि, कि ज्वाइन करके विफल में जन्म गवा दिया ऐसी भावना शायद आ सकती है कि <laughs> क्या किया पहले तो इतना ज्वाइन कर लिया जीवन ऐसे ही चला गया मनुष्य जीवन न पाइया इंद्रिया तृप्ति न कोई इंद्रिय तृप्ति नहीं की और इसी में पड़ गया ऐसी भावना आ सकती है हाँ, लेकिन कृष्ण भावना नहीं आ सकती तो यहाँ पे तो बात चल रही है कि प्रार्थना की शुरुआत भी नहीं हो पाती इसमें कृतज्ञता नहीं है तो, तो हमको तो प्रार्थना की शुरुआत करके लालसा स्तर तक पहुंचना है तब जा करके कृष्ण भाव में मति मत होगी, उसका एक मूल्य है तथा लौल्यम अपनी मूल्यम तो आप लोगों के लिए सब नया चीज होगी ये सब सुनना लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम में हम रहे तो पूर्ण शरणागत जो होते हैं उनके मन क्या क्या चीजों से गुजरते हैं वो भी आइडिया रहता है हमको लेकिन आप लोगों के लिए भी जानना काफी आवश्यक है कि सब भी अभी पूर्ण शरणागति मतलब जोड़ छोड़ करके यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और इस प्रकार से रह रहे हैं और सेम चीज़ें सब में आती है कोई विवाह कर लिया तो उसमें वो नहीं आई पूर्ण शरणागति सब तो सबके लिए उसकी भावनाएं उसकी प्रतिक्रिया भी सब में आती है माया एक ही प्रकार से कार्य करती है तो यहाँ पे भी जिस प्रकार से गुरु महाराज ने व्यवस्था की है शिल प्रभुपाल ने व्यवस्था की है उनके अंतर्गत गुरु महाराज ने व्यवस्था की है उनके अंतर्गत जो दूसरे सब भक्तगण है वो इतनी मेहनत करके प्रयास करके सब व्यवस्था की है से आप से बैठ के एक करके, कितना लाभ हो रहा है उसको देखना चाहिए और गुरु महाराज को शिल प्रभुपात को इनके मिशन को जो भी सब भक्त मिलकर के हम कर रहे हैं सब लोग सब को एक दूसरे के कृतज्ञ होना चाहिए इस विषय में फिर क्या दूसरी समस्या थी इसी कृतज्ञता की भावना में मतलब एक तो है हम यदि कृतज्ञ नहीं है तो हम यही सोचेंगे दो साल बाद तीन साल बाद चार साल बाद ऐसा विचार आएगा की मैंने जॉब नहीं छोड़ी होती तो आज मैं कहा होता त्रिभा तो उनका उस समय पगार लगभग पग एक लाख रुपये था महीने का तो उनके जो कलियुग थे उस समय रूपनी पगार वाले थे अभी उनका एक साल पहले 60 लाख का पैकेज था मतलब 5 लाख रुपए महीने का पड़ा फिर सोच सकते हैं अरे मैं यदि यहाँ पे नहीं आता तो 60 लाख रुपए साल के कमाता रोज हर साल फिर मैं कितनी सेवा कर पाता कितना ये कर पाता कितना वो कर पाता यहाँ पे क्या कर रहा हूं पूरा दिन लगा रहता हूँ यदि सही चेतना नहीं है विचार आ सकते हैं तो आ, क्योंकि ज्वाइन करने का समय हो सकता है ऐसा विचार मैं कुछ छोड़ के आ रहा हूं और मैं तो बड़ी चीज छोड़ कर के आ रहा हूँ और ये, तो ये सब चीजें जो है फुल टाइम लोगों के लिए ये काफी हद तक एक ही आ, सोचने की प्रक्रिया से गुजरती है ब्रह्मचर्य आश्रम हो जाए ग्रस्त तो, जैसे मैं था मैंने ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया तो उस समय सबसे पहले तो मुझे जॉब मिली थी एलएनटी में कैंपस में सिलेक्ट हुआ था कैंपस इंटरव्यू में हम इसी प्रकार का है तो एलएनटी में सिलेक्ट हुआ था 2005 में तो पगार भी अच्छी शुरू हुई थी उस समय बहुत अच्छी मानी जाती थी 20000 रुपए पगार महीने की और वो शुरुआत में फिर एक साल छह महीने बाद वो बीस का पैंतीस होता है और उसके बाद इंक्रीमेंट चलता है तो मैंने ज्वाइन किया था लेकिन मैं उससे ये जीवन है ऑलरेडी के केवल एक महीने पहले कांटेक्ट में आया था छोड़ो तो ये नहीं चले ढाई महीने में छोड़ दी और फिर अभी ज्वाइन करने का तो फाइनल नहीं किया उतना बनानी पड़ी पड़ेगी मेहनत करके तो मुझे घर पे पहले पकड़ लिया कि तुमने जॉब छोड़ी है इसकोन से कॉन्टेक्ट में कुछ गड़बड़ करोगे तो घर पे बोले कि तुम इधर ही बैठो जो भी तुमको मैंने बोला गेट की तैयारी करनी है आई आई तो बोले ठीक है तैयार तुम इधर ही रह के करो वो रहोधर नहीं करना है फिर उनको पता है इधर है, है तो मैं थोड़ा ठीक है मैं इधर बैठ के करता हूँ तो कुछ दिन किया तो मुझे ये बोल के गए थे कि तुमको जॉब कोशी नहीं करनी इधर देखो हम खिलाएंगे तो फिर मैं कुछ दिन बाद बोला की उन्होंने कहा कि नहीं अभी रिलायंस में भी मिल रही लेनी है बस मुझे नहीं चाहिए जॉब आप तो बोल रहे थे सर यहाँ पे मुझे अभी गेट की तैयारी करनी है यहाँ पे कोई कॉलेज बुलेट नहीं है कुछ लाइब्रेरी नहीं है उधर ही अच्छा है विद्यानगर में मेरे सब लाइब्रेरी पहचान वाले ऐसा करके विद्यानगर चला गया अभी कुछ एक जॉब करके मुझको स्ट्रांग बनना है तो मंदिर के कांटेक्ट में था एक दो हजार की जॉब ले ली कहीं ऐसे रोज के दो घंटे जैसे तो करता था और बाकी यहाँ पे स्कोन नहीं पूरा अंग लेता था तो तब क्या है वो जॉब जब ढूंढ रहा था ये दो तीन हजार की तब तो अलग अलग जगह पे दिया था रिजोन एडीआईटी कर्मसद में भी दिया था सब जगह पे ना आई थी और हमारे एक प्रोफेसर थे उस समय एडीआईटी कर्मसद में तो उन्होंने प्रयास किया था मिला नहीं था तो यहाँ पे एक मिल गया था थोड़ा ऐसे कर रहे थे क्योंकि इसमें पगार कुछ है नहीं तो फिर निश्चित किया था कि ये फरवरी में ज्वाइन कर लूंगा गेट की एग्जाम देने के बाद रिजल्ट की राह देख ज्वाइन तो फरवरी में जब गेट की एग्जाम देने वाले थे उसके जस्ट कुछ दिन पहले ए डी आई टी कर्मचार से बुलावा आया कि चलो आपको जॉब मिलेगी यहाँ पे बीस हजार रूपये पग बीस हजार मैंने बोला प्रभु जी ये तो अभी लेट हो गया अभी तो हो गया काम हो गया मेरा तो जिस चीज के लिए जॉब चाहिए थी वो तो मिल गई अभी तो मैं ज्वाइन ही करने वाला हूँ इसलिए छोड़ ना बोल दो उसको लेकिन भगवान ने भेजा कि भाई ये ले लो अभी तो वो भी पगार अच्छी होती आगे जाने में तो लेकिन वो छोड़ा फिर ज्वाइन कर लिया तो यदि वो ली होती तो हो सकते एल एम टी में भी और इसमें भी अभी शायद काफी पगड़ होता लेकिन वो विचार ही नहीं था कि उसके लिए ए, मैं कुछ छोड़ रहा हूं अभी ये मिल छोड़ो गया अभी तो मतलब ही नहीं है इसका जिस चीज के लिए वो ली थी वो तो हो गई अभी स्ट्रांग बन गया अभी ज्वाइन करना बस बात खत्म उसको फेंक लो तो मैं इस विचार से ज्वाइन किया था कि अभी जो भी है यही चीज कर तो, तो कई बार कुछ भक्त पूछते रहे मतलब भक्त होते वो लोग भी पूछते है उनको चिंता रहती है हमसे ज्यादा चिंता उनको होती है तो पूछते दिए तो कभी निकाल दिया तो गेट के बाहर बैठेंगे और क्या? ऐसा काम ही क्यों करेंगे कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो होगा ना जॉब करने से क्या फायदा है उसमें निकाल दिया तो कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगते रहेंगे तो होगा तो गेट के बाहर बैठेंगे निकाल दिया और क्या कर सकते तो इस प्रकार से मनोवृत्ति यदि पहले से और फिर बीच में भी ऐसे-ऐसे विचार आते हो सकते हैं अलग अलग भक्तों को आते हैं ऐसे विचार के क्या हो जा मैंने तो इतना छोड़ दिया इतना तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए ये कृतज्ञता की भावना बहुत महत्वपूर्ण है उसमें खासकर जो शरणागत पूर्ण पूर्ण रूप से होते हैं तो उनको भी कृतज्ञता की भावना बहुत आवश्यक है इसके साथ साथ दूसरी एक जो हम गलती करते हैं जो हमको प्रार्थना करने से रोक लेती है वो है कि हम अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहते हैं। अपने आप को स्वयं को दीन नहीं देखना चाहते दैन्य भावना नहीं है दैन्य का नहीं आएगी दैन्य का नहीं आएगी।, देन्या देन्या नहीं आएगी तो बाकी दो तो आना संभव ही नहीं है शुरुआत दैन्य बोधिका तो होती तो हम अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहते इसलिए हमेशा हम यही सोचते हैं कि नहीं मैं ठीक ठाक हूं पक्ति में मुझे इतनी कोई समस्या नहीं है इसलिए की पुस्तक से भी भी या तो कोई भक्त प्रवचन में यदि ऐसी चीजें बार-बार बोलते हैं हैं जो हमको बोध कराती कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उससे उठ जाते हैं या तो बोर हो जाते हैं या तो हमको सुनना अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम उसके विरुद्ध हो जाते हैं या तो हम उसको एवॉड करते हैं उसके पास रहते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि हम अपनी स्थिति कितनी नीच है इसको समझ नहीं पाते हैं इसका अनुभव नहीं कर पाते इसका एहसास नहीं कर पाते हैं। और इसके बिना दैन्य का जब अनुभव नहीं है दैन्य मतलब दीन स्थिति हम इतने नीचे है ऐसा जब एहसास नहीं है तो प्रार्थना बुद्धि कहां चाहिए जब हम पेड़ वो खाई में एक पेड़ है खाई के पहाड़ पे पेड़ है और नीचे खाई है और उसमें हम लटक रहे हैं जब हमको एहसास होगा कि हमारी स्थिति इतनी खराब है तभी तो, तो जाकर हम जोर से प्रार्थना करें तो ये भी एक समस्या रहती है वक्त में प्रभुपात की पुस्तकें बार बार चीजें कहती है लेकिन मान लो कि हम चौथा नियम पालन नहीं कर पा रहे है उदाहरण तो और हम बार बार पढ़ते हैं प्रभुपात की पुस्तक में चौथा नियम पालन नहीं करने से ये होता है ये होता है इस नर्क में जाते हैं ही नहीं है सा, सा, सा। तो हमको हृदय में लगता है क्या प्रभुपात हम तो कर नहीं पा रहे हैं दैन्य उत्पन्न होता है इतना नीचे हूँ और फिर प्रवचन में वही चीज आती है फिर भक्त भी हमको यही चीज बताते हैं तो बार बार बार बार ये सुन करके यदि हमको ये सुनना अच्छा लग रहा है तो सही है लेकिन ये सुनकर के हमको क्या लगता है कि नहीं मैं तो ठीक हूँ इतना भी गया गुजरा नहीं हूं बार बार क्यों सुना रहे हैं चलो प्रभुपाद की पुस्तक उसके ऊपर तो उसको तो अवॉइड कर सकते हैं उसको तो बंद कर सकते प्रभु जी ये तो बार बार वही थी जा रही है यहाँ तो ठीक है अभी समय नहीं है या कोई भी बहाने तो प्रभुपात की पुस्तक तो बंद कर सकते है इसलिए वो तो इतना उन पुस्तक के ऊपर गुस्सा नहीं होते इसलिए कहीं वक्त पुस्तक पढ़ते भी नहीं लेकिन मान लो प्रभुपाद की पुस्तक की वस्तु ही कोई हमारे पास लेकर के आ रहे हैं कि प्रभु जी क्या कर रहे हो ये सब उल्टा सीधा बंद करो काम ये अच्छा नहीं है आपके लिए अच्छा नहीं है और यदि प्रवचन में बार बार आ रही है तो हम उसको अपना दुश्मन समझ लेते हैं ये तो मुझे सुनाने के लिए ये सब बोल रहा है मुझको ये करने के लिए ये सब बोल रहा है तो इस तरह से वो चीज अंदर जाना बंद हो जाती है तो जब दैन्य उत्पन्न नहीं होगा ये जब बार बार सुनेंगे नहीं दैन्य उत्पन्न नहीं होता है दैन्य उत्पन्न नहीं होगा तो दैन्य बोधि का प्रार्थना कहाँ से आएगी हम ठीक है जो है ठीक है इतना विफरिंग बोलना होता है इस विषय में इतना बार बार बार बार कहने की जरूरत नहीं है तो बार बार यदि नहीं सुनेंगे और उस समस्या से हम गुजर रहे हैं तो प्रार्थना कहाँ से करेंगे जब हम बार बार सुनते हैं उस समस्या में हम इतने फंसे हुए ये समझते हैं जो इस प्रकार से जब हम अपनी बहुत ही नीच स्थिति समझते हैं तब ये भावना उत्पन्न होती आई नंद तनुजा विशमे भवाम बाद तया। है तब पाद पंकजित धूलि सतुषम विचिताया नंद नंदक महाराज के पुत्र नंद तनुज कोई ना कोई कारण से मैं इस विषम भव में गिर गया हूँ और इसकी लहरें मुझे ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर कर रही है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहा मेरी इतनी दयनीय स्थिति है तो कृपा करके आप मुझे अपने करण कमलों की शरण दीजिए और उसमें धूलिका कण बना करके रखिए यह भावना आनी चाहिए यहाँ से दैन बोधि का प्रार्थना शुरू ये भावना प्राप्त करनी है और ये तब होगी जब हम अपनी स्थिति बहुत ही गिरी हुई इसको समझेंगे समझना मतलब केवल हाँ मुझे पता है मैंने कितनी बार पढ़ा है हमारी स्थिति ऐसी है हम बोल भी सकते हैं मेरी स्थिति तो बहुत नीचे है मैं तो बहुत ऐसा हूं मैं तो बहुत वैसा हूँ लेकिन बार बार उसको सुनाएंगे तो बोलेगा अभी इतना भी मत बोलो ना दर्द होता है इतना मत बोलो छोड़ो मैं ठीक हूँ ठीक ही तो ये एक दूसरी समस्या है जिससे भक्त लोग झूझते हैं जिसके कारण प्रार्थना की वृत्ति आ कठिन रहता है निश्चित रूप से भगवान इसमें मदद करते हैं इसलिए भगवान टाइम टू टाइम हमको कष्ट देते रहते हैं क्योंकि जब कष्ट आते हैं तो दूध का दूध पानी का पानी भी होता है चीजें भी थोड़ी स्पष्ट होती हमारी दैनिक स्थिति का भी हमको पता चलता है तो उसके कारण थोड़ी प्रार्थना कर लेते हैं तो इसमें भगवान इस प्रकार से भी मदद करते हैं बीमारी दे करके, मानसिक समस्या दे करके, घर में कलह दे करके अलग अलग प्रकार से भगवान इस चीज में मदद करते हैं सही चेतना में लाने के लिए इसलिए उसको भी इस प्रकार से पूरे जीवन को इस प्रकार से शास्त्र की दृष्टि से देखना चाहिए हमारे सबके जीवन में अलग अलग प्रकार के दुख आते हैं मानसिक समस्या आती है अपना ही अपनों को समस्या देता है शारीरिक समस्याएं आती है घर के लोगों से समस्या आती है जिनको हम बहुत प्रेम करते हैं वो लोग धोखा देते हैं वो लोग कड़वे बोल बोलते हैं इत्यादि अलग अलग अलग अलग चीजों से घर वाले भी तो भेज रहे हैं हमको बताने के लिए खुद तो आकर के बताते नहीं भगवान क्योंकि हमारी आंखें अभी भौतिक है तो हम देख नहीं सकते उनको इसलिए निमित्त है भगवान निमित्त के माध्यम से बता रहे देखो भाई तुम्हारी ये समस्या है भौतिक जगत से भोग करने की जो इच्छा है जो आशा है उसको तोड़ दो कुछ नहीं मिलने वाला है यहाँ पे समझो तुम्हारी स्थिति कितनी नीचे है जैसे यदि मान लो घर में हम जिनसे बहुत प्रेम करते हो, बहुत कटुवचन बोल करके हमारे हृदय को धोखा देते हैं, तो हम क्या सोचेंगे हमको ये सोचना चाहिए कि ये दिखाता है कि मैं अपने घर में इस व्यक्ति से कितना आसक्त हूँ इतना आसक्त आशक्त इतना आसक्त हूँ कि ये थोड़ा सा कुछ बोल दिया तो मुझको इतना दुख हो रहा है तो कृष्ण प्रेम तो कहां से प्राप्त होगा इसलिए भगवान इनसे संबंध दिखा रहे हैं कि देखो क्या है वो इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और मुझको अपनी स्थिति दिखाने का प्रयास, प्रयास कर रहे हैं कि तुम कितना आसक्त हो सब कुछ ठीक नहीं है भक्ति में भक्ति में स्थिति अभी ठीक नहीं है अभी जरूरत है तुमको प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो मुझको प्रार्थना करो तो इस प्रकार से प्रार्थना करवा देना तो ये भगवान अलग अलग प्रकार से कार्य करते हैं हमको पहचानने क्या आवश्यकता है और ये सब कुछ प्रार्थना करने वाले को प्रार्थना करने का बहाना चाहिए ये चीज गांठ बांध करके रख लेनी चाहिए जैसे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए इस तरह से हम भी यदि इस चीज को गांठ बांध के रख लेते हैं प्रार्थना करने वाले को प्रार्थना करने का बहाना चाहिए तो देखिए जीवन में हम कैसे हर एक वस्तु को भगवान के प्लान की तरह देख पाएंगे इसलिए ये बहुत ही आवश्यक अंग है विज्ञप्ति भगवान को निवेदन करते रहना ये दो कारण से लोग प्रार्थना करने की स्थिति में नहीं आते हैं तो इसको हम थोड़ा ध्यान में रखें अभी आगे वही विषय है अभी विज्ञप्ति था अभी प्रसिद्ध प्रार्थनाएं करना तो ये प्रार्थना तो करनी है ठीक है तो प्रार्थना कौन सी करें अपनी नई बनाए बहुत सारी प्रसिद्ध प्रार्थनाएं भी हैं, जो भगवान के महान महान भक्तों ने बोली हुई है या की हुई है वो प्रार्थनाएं लेकर के हम प्रार्थना कर सकते हैं हमेशा तो बारम्बार अथा स्थव पाठी पाठ या पाठ करना प्रोक्ता मनीषी भी गीता तवा राजा तवा विद्वानों के अनुसार भगवत गीता में विशेषतया ग्यारहवें अध्याय में अनेक प्रामाणिक प्रार्थनाएं हैं जिनमें अर्जुन भगवान के विश्व रूप से प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार गौतम या तंत्र के सारे श्लोक प्रार्थनाएं कहलाते भागवत में भी भगवान की सैकड़ो प्रार्थनाए है अतएव भक्त को चाहिए कि अपने उच्चार से अपने उच्चार के उधार के लिए उद्धार के लिए इनमें से कुछ प्रार्थनाएं चुन ले और तो अपने उच्चार के लिए उदगार के लिए प्रार्थना करने के लिए इनमें से कि, किसी प्रार्थना को छीन पुराण में इन प्रार्थनाओं की महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है यथा ये शाम जिह्वात्ंकृता नमस्या मुनि सिद्धा नाम नमस्या मुनि सिद्धा नाम वंदनीसाम जिन भक्तों की जबाने जिहबाए भगवान कृष्ण की प्रार्थनाओं से सदैव अलंकृत रहती है उनको महान साधु पुरुष तथा संत भी आदर देते हैं और ऐसे भक्त वास्तव में देवताओं द्वारा पूजनीय हैं जो लोग कम बुद्धि वाले हैं वे कृष्ण की पूजा न करने न करके किसी भौतिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना चाहते हैं किंतु कि यह कहा गया है कि जो भक्त सदैव भगवान की प्रार्थना करने में लगा रहता है वह देवताओं द्वारा भी पूज्य बन जाता है शुद्ध भक्तों को किसी देवताओं से देवता से कुछ भी मांगना नहीं रहता वता गण ही शुद्ध भक्त की प्रार्थना करने के लिए उत्सुक रहते हैं पुराण में कहा गया है नृसीम च नारसिंह चोत्रग्रे यौति मधुसूदनम सर्व पाप विनिर्मुक्त विष्णुलोकम अवाप्यात से तव से जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह के समक्ष पहुंचते ही विभिन्न प्रार्थनाओं का पाठ करने लगता है वह सारे पाप कर्मो के फलों से तुरंत छूट जाता है और बिना किसी संदेह के वैकुंठ लोग जाने का पात्र बनता है तो ये सामान्य आचरण था सभी भक्तों का या, सामान्य लोगों का भी भगवान के अर्च विग्रह के सामने जाते हैं तो पहले तो प्रणाम मंत्र इत्यादि होता है उसके बाद उन जो विग्रह हैं उनसे संबंधित कुछ प्रार्थनाएं रहती हैं तो प्रार्थनाओं को करते हैं कुछ रहती है, स्तुतियों को करते हैं शव करते हैं तो जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ गौरवितई हैं तो उनका प्रणाम मंत्र इत्यादि तो हम बोलते हैं उसके बाद जैसे कुछ प्रार्थनाएं हैं उनकी जैसे आजानो लंबी लंबित भुजव कनकावधातो संकीर्तने कपितर कमलाक्ष विश्वम भरोजवरो युग भरो, धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा करुणावतारो इत्यादि अलग अलग और चैतन्य चरितमृत प्रार्थनाओं से भरी है चैतन्य महाप्रु की हमारे यहाँ पे चैतन्य महाप्रु विग्रह हैं तो चैतन्य चरितमृत में बहुत सारी प्रार्थनाएं है चैतन्य महाप्रु के विषय में जो कृष्ण कविराज गोस्वामी करते हैं वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदित और फिर मतलब प्रथम अध्याय में तो पूरा मंगला चरण ही है आदि लीला के इसके अलावा अलग अलग जगह पे चैतन्य चरितम्ब में प्रार्थना है चैतन्य महाप्रभु को जो कृष्णराज को फिर आचार्यो द्वारा रचित भजन प्रार्थना के रूप में भी है प्रार्थना करके पूरी भजनों की लड़ी है नरोत्तम दास ठाकुर जी तो इनमें से कुछ हम लेकर के हम नियम बना ले कि रोज भगवान के सामने जाकर के इसे दर्शन करेंगे और फिर त्रुटि ज्ञान करेंगे भगवान का प्रार्थना करेंगे तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बताया कि वो वैकुंठ लोक प्राप्त करता है यहाँ पे ग्रिम्हपुराण में ना नारिहपुराण में ऐसी तो प्रसिद्ध प्रार्थनाओं को नियमित रूप से करना था ये भी एक भक्ति कांग जैसे हम जप करते हैं जैसे कीर्तन करते हैं इस तरह से प्रसिद्ध प्रार्थनाओं को गायन मतलब गान को करना चाहिए जैसे आचार्यो के जो भजन है वो गायन करने में भी उपयोग कर सकते हैं उसमें भी प्रार्थना की भावना तो हर एक में होनी चाहिए यहाँ पे बात हो रही है विशेष रूप से अर्धविग्रह के सामने जब जा रहे हैं या गुरु के सामने जा रहे हैं तब उनको प्रार्थना करनी चाहिए तो ये गायन के रूप में नहीं होकर सीधा प्रार्थना के रूप में हो सकता है हरि हरी बी फले जनम गुनाइन मनुष्य जीवन पाइया राधा कृष्ण न्याया जानिया शूनिया विषे खु इत्यादि इत्यादि तो ये सब सिमिलर ही है विज्ञप्ति प्रार्थना गायन को गा करके करते जो गायन हो गया इन सब में दैनिक भाव महत्वपूर्ण है तो ये प्रसिद्ध प्रार्थनाओं में से हम कुछ चयन करके इसको रोज का कार्य बनाना चाहिए हमेशा हम भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करें ऐसे इससे जब हम दर्शन करने भी जाते हैं दर्शन कांगा है दर्शन करने जाते हैं तो हमें भी वो थोड़ी चेतना उत्पन्न होती है कि हम भगवान के दास हैं और हम भगवान को देखने नहीं आए हैं अपितु रिपोर्ट करने आए हैं भगवान के सामने खड़े हैं कि भगवान आप हमको आदेश दीजिए क्या करना है और कृपा दीजिए आप इतने महान हैं हम तो बहुत लघु हैं हम आपके सामने खड़े हैं एक सेवक की तरह किंग करा किंग कर मतलब जो हाथ जोड़ कर के सामने खड़ा है और पूछ रहा है मैं क्या कर सकता हूं उसको किंग कर कहते हैं कदा हम एकांतिक का नित्य किंग मैं आपका नित्य किनकर बन पाऊंगा ये कुलशेखर अलवार प्रार्थना करने रहे हैं भगवान से नहीं यामुना रत्न हाँ, तो किम कर शब्द कार्य है इसलिए भगवान से जब दर्शन करने जाए भगवान के तो एक कर ये जो ये भी कर सकते हैं है, यामुनाचार्य के द्वारा भगवत निरंतर प्रशांत निशेष मनोरथान्तर कदा हम ऐकांतिक नित्य किम कर प्रह सामी सनाथ जीवित है भगवान मैं तो अनाथ हूं अभी कब मैं सनाथ बनूंगा मेरे नाथ तो आप ही है तो कब मैं आपका अनुचर बनूंगा भवंतम एवं अनुचरा भवंतम एवं अनुचर निरंतर कब मैं आपका ऐसा अनुचरण बनूंगा जो निरंतर है हमेशा प्रशांत नहीं शेष मनोरथांतर कब मेरे मन की जो सब लालसाएं हैं वो शमित हो जाएगी या तो दूसरा अर्थ है कि कब जो मेरी मन की ये लालसा है आपका किनकर बनने की वो पूरित हो जाएगी अवंत में प्रशांत निशेष मनोरथान्तर कदा अहम एकांतिक नित्य किनकर कब मैं आपका एकमात्र आपका नित्य किनकर बनूंगा तब प्रहर्ष्यामी तब मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूंगा सनातन जीवित तब मैं सनातन बनूंगा तो ये प्रार्थनाचार्य करते हैं ये प्रार्थना भी हम भगवान के समक्ष कर सकते हैं यह भावना रखनी चाहिए दर्शन करते हैं। हम भगवान मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे हम विराम देंगे प्रार्थना का विषय बहुत बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा है और बहुत ही सूक्ष्म है और ये हमारे भावना के साथ जुड़ा हुआ है एटीट्यूड के साथ जुड़ा हुआ है और भक्त उपदेश के आमुख मे लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में प्रगति भक्त की मनोभावना या तो एटीट्यूड के ऊपर निर्भर रहती है तो इसलिए ये चीज के पीछे हम इतना चर्चा कर रहे हैं दो दिन में केवल दो दो ही अंग समाप्त हुए लेकिन महत्वपूर्ण है यह ये चीज अंगन करना ये चाबी है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की इन चीजों को अंगन करना इन अनुकूल भावनाओं को अंगन करना है केवल अनुकूल क्रियाओं को ही नहीं क्योंकि अनुकूल भाव में की गई अनुकूल क्रिया भक्ति कहलाती है कृष्ण को अनुकूल भाव से अनुकूल क्रिया अनुकूल कृष्ण अनुशीलन तो इसलिए अनुकूल भाव क्या है उसको अंगीकार करना है इसके ऊपर बहुत चिंतन करना चाहिए और इसके ऊपर प्रयास करना चाहिए कार्य करना चाहिए श्री गुरु महाराज के प्रवचनों में भी लगभग आधे से ज्यादा प्रवचनों में एटीट्यूड की बात रहती है कि किस प्रकार से हमारी मनोभावना होनी चाहिए कोई भी हिंदी में ले लीजिए या अंग्रेजी में ले लीजिए कोई भी प्रवचन यहाँ पे हम विराम देंगे कल आगे बढ़ेंगे प्रसाद ग्रहण करना ये अंग से अंग के विषय में तो आप सब जानते हैं शिल प्रभुपाद की जाय शिल भक्ति शिला रूप स्वामी प्रभुपाद की जाये श्री भक्ति साम्रित संत की जाये गौरव के महा